रहा हूं। तो मुझे एक पर रखना पड़ता है ताकि कम कम मुझे पहुंचना है जब मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ तब मैं दूसरा उठाता हूँ क्योंकि तो ये पैर अब आश्वस्त हो गया एक जगह मिल गई अब मैं दूसरा उठा लेता हूँ नहीं तो अगर में हो जाए अगर का डर उतना ज्यादा है की दोनों उठाती गिर जाऊँ दोनों तो एक साथ उठाऊंगा तो, तो ये भी डर है कि जहाँ का हो सकता है उससे भी पीछे चल देना उसको तो मैं पकड़े रखता हूँ अगर मेरे पास दस हजार है तो दस हजार को मैं बचाता हूँ और मुझे बीस हजार चाहिए तो मैं बीस हजार के लिए कदम उठाता हूँ दस दोहरे काम करता हूँ दस हजार को प्रजुक्ट करता हूँ और बीस की आकांक्षा करता हूँ ये दोनों एक साथ चलेगा इसको ठीक से समझा जाए तो बिल्कुल गणित जिससे चल रहे उसे अपने को खंडित करना पड़ेगा और जो अपने को खंडित करेगा वो चलेगा और जो चलेगा तो एक पैर जो उठ रहा है उससे दूसरी पैर खड़ा रहेगा प्रतीक्षा करेगा तो तुम खड़े हो जाओ तो मैं चलू तो जिस तो हम प्रेम कर रहे हैं उसको हमें घृणा भी करनी पड़ेगी जब प्रेम थक जाएगा तो हम करेंगे जब घृणा कर जाएगी तो हम प्रेम करेंगे तो जिस जिससे हम प्रेम करेंगे उससे हम लड़ेंगे चौबीस घंटे कदम जब लड़ लेंगे तब तो फिर दवा आ जाएगी कि क्या कर लिया पश्चताब पकड़ेगा फिर प्रेम कर लेंगे जब फिर प्रेम कर लेंगे तो फिर उपद्रव शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में हम इसलिए पूरी जिंदगी कर्म और न कर्म बूंद और हम का खेल एक ही काम को करेंगे फिर उसी को अंडन भी करना पड़ेगा फिर तो उसको, उसको मिटाना भी पड़ेगा ये सारी बात समझ में आ जाए उसको कुछ करने का नहीं है सवाल तो ये सिर्फ समझ में आ जाए कि ऐसा है तो बात साफ है अगर मुझे दुख और द्वंद में रहना है तो गति करनी चाहिए और तो अगर मुझे ध्वंद हो जाना तो गति क्योंकि कुछ होता उस हालत में ना तो आदमी प्रेम करता, करता आदर देता ना अनादर को करता। वो दोनों करता। तब भी कुछ होता है फिर कुछ होता है जब भी कुछ भी नहीं करता फिर कुछ होता है। और इसलिए वह वो हम सत्तीसरी बात वो जो होती है वो जो बैठे बैठे होती है वो फिर टोटल होती है क्योंकि उसमें बैठने की जरूरत नहीं चलेंगे तो बचते तो हैं अगर बैठे हैं तो बचते नहीं तभी टोटल होते कैसे न भी बैठो तो न मेरे बाएं तौर में कोई फर्क है ना मेरे दाएं तौर में वो दोनों एक वो मुझमें इकट्ठे मैं उठाकर सब गति डायक्ट है ये जो मार्स ही ख्याल है ना वो बिल्कुल ठीक है सब गति डायलैक्ट है तो तो जीवादीर तो इकट्ठा कर रहा है इकट्ठी होती जा रही है एक ही शाम अमीर जितना अमीर होगा गरीब उतना सुरूत होगा और गरीब मजबूत होता जा रहा है इधर अमीर मजबूत हो रहा है उधर गरीब मजबूत हो रहा है बहुत जल्दी वो वक्त जाएगा की गरीब अमीर का हावी हो जाए वो दूसरे कदम हो इसी के साथ तैयार हो रहा है इसी के साथ तैयार हो की व्यक्ति की जीवन की सब प्रक्रिया डायलिप्टल और ज्ञान जो है वो नॉन डायलिप्टल है और इसीलिए जो लोग भी डायक्ट में सोचते हैं परमान्डों को नहीं मान पाते मान सकता उसका, उसका कुल कारण था ना वो नहीं मान सकता कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें विरोध नहीं है सब आज विरोध के द्वारा होता है विरोध सही होता है विरोध सही सारा ऐसा ही नहीं की आदमी धंधा रोजगार व्यवहार सबको दोनों टोटल खरादर हो गए बिल्कुल चौका रहेगा चला सकने का सामान नहीं तो तो जो जो है कोई आदमी बना तो उसके असल लोग असल लोग जो आदमी दो हजार रूपए आपसे ले गया है उसमें पीड़ा दो हजार जाने की नहीं क्योंकि तो कभी दो हजार आप दान भी कर दो तब पीड़ा नहीं होती नहीं आपको पीड़ा हो कि मुझे बुद्धू बना के ले गया मेरे अनदार तो दो हजार को दान के देते तब पीड़ा नहीं होती खुशी होती तो कि मैंने दो हजार दाम दिए क्योंकि तो कोई मुझे बनाकर नहीं ले गया मैंने दिए और एक आदमी बना के ले गए और आपको पक्का पता नहीं है दान वाला भी बना रहा है की तो नहीं बना रहा है दाँद वाले की तब्दील ऐसी हो सकती है कि वो तो भी बचो रहा है वो भी बना रहा है मगर उसमें आपको भी इतना सुख दे रहा है कि दान तुमने दिया चोर इतना समझदार नहीं समझाती समझदार है बस और कोई फर्क नहीं चोर जो है वो समझदार नहीं है वो बेचारा रात दूसरे घर में से जा रहा है और आपको तकलीफ दे जा रहा है एक दूसरा आदमी आ रहा है वो सेवक है सन्यासी है महात्मा है फला जो काम वो कहता है और वो आपके अहंकार को तृप्ति करके ले जा रहा है आपसे ले तो जा रहा है वो भी लेकिन वो आपके अहंकार को तृप्ति दे जा रहा पीछे आपको सुगंध दे जा रहा है कि हाँ मैंने दिए पीड़ा स्कूल आपको आपसे दो हजार ले गया दो हजार की पीड़ा नहीं तो कुछ और तो मैं जो कह जो आदमी सहद जी रहा है उस उससे चाहे कोई दान मिले जाए और उससे चाहे कोई चोरी में ले जाए उतनी कहेगा कि दो हजार अपने पास थे अब नहीं ना तो वो दान में अगर जाएगा और न वो चोरी में एकदम दुखी हो जाएगा उतने कहेगा कि दो हजार थे और अब नहीं इतना फिक्सनल होगी उसकी समझ और इसमें किसी से क्या कहना कोई नहीं गया कि कोई समझा करने गया कि कोई दबा करने गया ऐसे किसी से को कोई क्यों सुन ऐसा आदमी का जो जीवन है वो जीना धार्मिक जीना मुश्किल हम समझते हैं मुश्किल हम समझते ही नहीं इसलिए बाबू मुश्किल हम समझते इसलिए मुश्किल हो जाता है नहीं तो सबक उनका जीवन संभव है जिस जिंदगी में अंत में मृत्यु सभी कुछ मिटा देती है उसमें किसी भी तरह का जीना संभव उसमें सब मैं कहता हूं। नहीं। जब हम कहते हैं कि कठिन है तो उसका मतलब ये जीने का खास गम हम कहते हैं कठिन है मेरे पास हो सकता बहुत बड़ा मकान ना हो, ये हो लेकिन बिना मकान के जीना कठिन है किसने कहा है। हो सकता है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़िया हो सकता है लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी न हो तो जीना कठिन होता किसने कहा नम जब कहते हैं जीना कठिन है तो हमारी जीने की एक व्याचा और हमारे जीने का नक्शा है कि ऐसा जीना ऐसा जीना कठिन हो जाए लेकिन पूछना यह है की ऐसे जीवन में सुख मिल है या ऐसे जीवन के कठिन हो जाने पर भी सुख मिल सकता है पूछना कुछ और है जानना कुछ और है बात नहीं नहीं जब आप कहेंगे भूल जाना चाहिए तब तो नहीं भूल तो तो तो सकेंगे मैं ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे जानना चाहिए ऐसा हुआ ऐसा हुआ कल मैं मैं कहूँगा कल बुरा जाऊंगा तब मैं क्या कहूंगा किसको कहूंगा किसने मुझे चीट किया <गण> कल मैं बुरा जाऊंगा जवानी चली जाएगी किसने मुझे किया? लेकिन बुनो को कहीं ना कहीं शब्द कर बना रहता है कि जो अब जवानी ने चीट कर दिया इसलिए बुरा जवान तो नाराज है। मां जवान बेटी तो नाराज रहती कहीं बहुत गहरा लग रहा है कुछ चीटिंग हो मैं जी में जवान हो गई या मजबूरी हो गई हालांकि इसको कोई कह नहीं रहा है कहीं इसको तो कोई साफ नहीं कह रहा है लेकिन कौन किसको चीट कर रहा है कौन किसको चीट कर रहा और और चूंकि सब ही चाहता है चाहे आप चीट करें और चाहे चीट किए गए बड़े बड़ी की बात है अभी मैं इसके घर में ठहरा तो घर, तो, तो घर के बच्चे रात को तो घर के बच्चे खेल खेल रहे थे वो और और भारी हुआ और उसमें कोई चिल्ला को दिया और, और वो पूरे गंभीर थे पूरे गंभीर थे चल रहा था पूरा वो पूरे गंभीर थे वो पूरे गंभीर थे और पूरे लड़े जा रहे थे और बिल्कुल ही झगड़े की हालत थी तो मैं वहां से निकला था उस कमरे में से तो मैंने पूछा कर चांदो तो मैंने उनसे कहा फेल कितनी देर चलने वाला अब तो बारह बज गया वो सब खत्म होने के करीब तो मैंने यहाँ खत्म हो जाने के बाद जिसने धोखा दिया और धोखा खाया क्या फर्क होगा कोई फर्क नहीं होगा हो। और अचानक उन बच्चों को एकदम आया और वो सब लगे कि तब तो कोई फर्क नहीं होगा जब आखिरी हिसाब में कोई फर्क नहीं रह जाता आखिरी हिसाब तो कोई ख्याल नहीं, नहीं और आखिरी हिसाब क्योंकि सबको बराबर कर जाता है कि क्या फर्क पड़ता है इससे भी कौन आप नहीं सवाल असल में ये नहीं है कि किसने धोखा दिया किसने धोखा खाया सवाल ये है कि वो आखिरी हिसाब है उसके पहले कौन सुख दिया कौन दुख से दिया असली सवाल ये और मेरा मौर्ना ये है कि वो अगर 10 8 बच्चे खेल रहे थे तो बारह बजे तो खेल बंद हो गया सब दुकानें बंद करके वो जा चुके हैं लेकिन जिसने सोचा था कि मैंने मैं धोखा गया उसकी रात में फर्क पड़ जाएगा उसकी नींद में फर्क पड़ जाएगा जैसे सोचा है कि मैं धोखा जाए उसकी नींद भी तकलीफ क्यों हो जाए अभी खेले खेल भी खेले थे न तो अब अब सवाल असल में ये कि हम जब रहे खेल में तब हम सुखी रहे अगर हम तब सुखी रहे तो खेल के बाद भी सुख की धारा छूट जाएगी इस सारी पूरी जिंदगी में हम हम ऐसी जिंदगी बनाए ये मूल्यवान नहीं है मूल्यवान ये है की जिंदगी ऐसी हो कि आनंद दे जाए और उसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमेशा नॉन डायलप्टल होगा उसमें द्वंद्व नहीं होगा उसमें विरोध नहीं होगा उसमें चीजें जैसी है, है। अभी एक भी आता है वो जिससे कहता है की ईश्वर बाबू आपके खिलाफ ये कह रहे हैं मैं कहता हूँ कि किन रहे होंगे बीस और बाबू है उनको जो ठीक लगता है वो कह रहे होंगे एक आदमी कहता हूँ आपको भगवान मानता मानता हूँ उसकी समझ है वो मानता होगा कोई कहता आपको कोई आदमी साधु नहीं मानता शतान मानता समझ हो इसमें मैं कहा आता हूँ इसमें मैं कहा आता हूँ ये मैंने सुन ली बात है मैंने कहा कि तुमने भी मेहनत की खबर पोचाई कृपा ज्यादा कोई बात नहीं उसके कारण उसके कारण ये नहीं है कि उस आदमी ने कहा की मैं सैता हूँ उसने रिएक्शन आया मैं मानना चाहता हूँ लोगों को कि मैं सैतान नहीं हूँ इसलिए आया उसके कहने से नहीं जो सारी तकलीफ है हम कुछ और कारण को के जो अपने कारण नहीं मैं अपने मन में मानता हूँ की ईश्वर बाबू को दुनिया में जाके कहना चाहिए कि भगवान तब मणिपा जी ने खबर दी कि वो तो कह रहे थे उल्टा किया जा रहा है तब में दुखी होगा लेकिन ये मैंने कभी माना नहीं था ये कभी मैंने माना नहीं था मैं जो हूँ वो हूँ कौन क्या करता है ये मैंने कभी हिसाब नहीं रखा है और चाह नहीं है तो आप कौन क्या कह रहा है इससे क्या तकलीफ बनती है कोई तकलीफ नहीं बनती है? हमारे एक्सपेक्टेशंस जो एक्सपेक्टेश हमारी अपेक्षाएं हमारी तकलीफ का कारण बनती है दूसरों का व्यवहार नहीं क्योंकि मैं यहाँ आया तो मैं अगर मान के आया हूँ कि अब मैं जब आऊं तो आपको उठकर नमस्कार करना चाहिए और नहीं किया गया नमस्कार और आप सब बैसे रहे तो मैं दुखी हो सकता हूँ आपके नमस्कार न करने से नहीं वो सीढ़ियों पर तैयारी कर रहा था कि आप नमस्कार करें अचानक फ्रस्ट्रेशन हु हुआ है वो नहीं किया गया लेकिन उधर में सीढ़ियों से चलते हुए ये सोच के नहीं आया था कि आप नमस्कार करें तो जैसा कमरा था वैसा मैं स्वीकार करूंगा किसी इससे क्या मतलब मेरी कोई अपेक्षा न थी इसमें लोग बैठे थे तो स्वीकार करूंगा खड़े हुए तो स्वीकार करूंगा नमस्कार करेंगे तो स्वीकार करूंगा नहीं करेंगे तो स्वीकार करूंगा क्योंकि इस कमरे को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका तय करके मैं नहीं आया हुआ था तो जिंदगी में जो लोग कैलकुलेशन से, से चलते हैं वो दुखी होते चले जाते हैं क्योंकि उनका सब हिसाब पहले से तय है कि क्या होना चाहिए क्या, होना क्या होना। तो तो नहीं होना तो चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो दुनिया वाले वाले कोई ये जो हमारी तकलीफन है की हम ये माइंड चल रहे हो जाएगी इसलिए फल्योर का डर जो हमारी मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हम हम ये समझ के चल रहे हैं कि तो सफलता होनी चाहिए ही और हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि सफलता विफलता के बिना कैसे हो सकती क्योंकि सफलता और विफलता मैं कह रहा हूं कि एक ही मन के दो पैर जो आदमी सफल होगा वो रोज विफल भी होगा और रोज सफल भी होगा आज लक्ष्मी जीतेगा कल हारेगा आज लोग प्रशंसा करेंगे कल निंदा करेंगे आज ऊपर होगा कल नीचे होगा और लाउस से कहता था कि कभी ऐसी जगह चढ़ना नहीं मत जगह से गिरना पड़े लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि ऐसी जगह चढ़ जाए जहाँ से सब गिर गए हो और हम न गिर हमारी इच्छा ये होती बल्कि मैं चीजें जगह चढ़ जाए जहाँ कभी कोई नहीं चल पाया हो वो ये कि मैं चीजें चल जाये जहाँ कभी कोई नहीं चल पाया हो जब हम जो भी चाहो गिर गया हो और वहाँ मैं न गिर तो सफलता है सफलता का और कोई मतलब नहीं लेकिन जहाँ कभी कोई नहीं चल पाया हो हम सोचते हैं वो लोगों की कमजोरी रही होगी वो नहीं चल पाए लेकिन बात ये है कि जहाँ कभी कोई नहीं चढ़ पाया उन जगह की खूबी को वह चढ़ा नहीं, नहीं जा वहाँ किसी आदमी करोड़ वर्ष से है सब आदमी ने वहीं चढ़ने की कोशिश की वो जिस पॉइंट पर हम पहुँचना चाहते हैं वो सुई की मोख जिस पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है लेकिन छलांग लगा के सुई की नोट का छोटा पानुभाव के तो लिए जा सकता है गिरने के पहले खड़ा तो नहीं हुआ जा सकता जैसे एक आदमी छलांग लगाता है जमीन पर तो हवा में आ तो सकता है रुक नहीं पाता वापिस जमीन पर तो पहुंच जाता है लेकिन एक भ्रम आ जाता है कि जब थोड़ी देर रुक सका तो ज्यादा देर क्यों नहीं रुक सकता जो दिमाग तो कता है भी, थोड़ी देर तो रुक ही गया था और अगर अच्छी तरह तो से सलांग लगाई और ज्यादा देर रुक सकते जरा ताकत बढ़ाई जाए और ज़्यादा देर रुक सकते स्वभाव ही ऐसा है कि हाँ वो वो सिर्फ भ्रम होता है आपके पहुंचने और लौटने के बीच में जरा भी जंपिंग आप रुकते एक सेकेंड नहीं है लेकिन सिर्फ भ्रम होता जब आप जमीन को उकते है तो जब आप ऊपर गए और जब आपने नीचे आना शुरू किया इन दोनों के बीच नहीं ठहरते रहते या आते रहते बीच में कभी नहीं रुकते रोकते जिसको आप सफलता कह पुरानी और नई विफलता के बीच में छलांग में लगती रहती है जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ एक विफलता और दूसरी विफलता के बीच में छलांग लगती है और वो जो बीच में छोड़ा था आपको भ्रम पैदा होता है की थोड़ा असफल हो गया था वो आपको होता है भ्रम के वो निकल गया है, हाँ इसलिए दूसरी छलांग लगानी पड़ती है और सफलता मेरी क्या सफलता का क्या मतलब इधर में एक अलग शब्द का प्रयोग करता हूं उसको क्या होता हूँ सुफलता सफलता में सुफलता मेरे फलवान हो जाऊ काफी नहीं है अच्छे फलवान होना काफी जरूरी है फल ही लग गए और करवे हुए तो क्या मानी है सफल होना काफी नहीं है सुफल होना काफी है और सुफल बड़ी और बात है और मैं मानता हूं कि सुफल तभी लगते हैं जब कोई सफल होने की चेष्टा नहीं करता और विफल होने की फिक्र नहीं करता तब सुफल लग जाते हैं जीवन सफल होने की चेष्टा न हो विफल होने की भीति न हो सुफल संभावना बनती और, और जब हम ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता तब हमारा सब कहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि हम मान के चल रहे हैं कि कुछ जो हमने बना रखा है ढांचा ये नहीं। ये नहीं हो सकेगा ये नहीं हो सकेगा ये नहीं हो सके। तो नहीं हो सकेगा और आप क्या समझ रहे हैं कि करके आप इसको कर लेंगे यानी मैं ये कह रहा हूँ तो मैं समझ गया कि मेरी बात मान लेंगे तो शायद नहीं हो सकेगा लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो करके आप कर लेंगे तो वैसा भी नहीं हो सकेगा असल में ये तो हो तो ही नहीं सकेगा लेकिन इसमें ये भ्रम रहेगा जिनने कोशिश तो की उसमें उसमें ये रहेगा कि में कोशिश ही नहीं की लेकिन फर्क पड़ेगा ये सफलता तो हो जाएगी अच्छा। उसका उसका कुल कारण उसका कुल कारण इतना है उसका कुल कारण इतना है कि आम तौर से गैर समझ में, में साहस होता है और समझदार में साहस नहीं होता तीसरी ये है ये भी जिंदगी के पेराडॉक्सिज्म से एक गैर समझदार में साहस होता है समझदार में साहस नहीं होता तो गैर समझदार गैर समझ की चीजों में ताकत लगा के लगा रहता है करता रहता है जो और समझदार समझता बहुत है लेकिन कर नहीं पाता वो ताकत नहीं लगा पाता समझ के साथ साहस पुलिस और सास ऐसा मामला है कि कोई सोचता हो कि हम होगा तभी तो हम करेंगे ऐसा नहीं है साहस सास ऐसी आप करेंगे तो ही होगा यानी जो कठिनाई है बाद आदमी कहे कि नदी में मैं उतरूंगा तब जब मैं तैर लो सीख लूंगा तो ठीक ये कभी नहीं होने वाला नदी में पहली बार तो बिना तैरे जाने ही उतरना पड़ेगा और वो जो घबराहट पैदा होगी नदी में बिना तैरे जाने उतरने से उसी से तैरना निकलता है उसी से तैरना निकलता अभी मैं आया तो एक मित्र साथ थे करोड़पति है तो वो मुझसे कहने लगे कि आपकी बातें समझ में आती हैं लेकिन एक मेरी बड़ी कठिनाई आप कहते हैं सब मनुष्यों को प्रेम किया जाना चाहिए मैं तो किसी भी मनुष्य को देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे रुपया सीखने आया हुआ है। तो मैं कैसे प्रेम करूं मैं तो प्रेम नहीं तो, तो जो मैं कहा मैंने उनसे वो कहा मैंने कहा आपसे कितने रुपये ले जा सकता कोई करोड़पति करोड़ फीसने आपके पास आता नहीं कोई वही बात नहीं आता है कोई स्कूल का मास्टर है कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है किसी की पत्नी बीमार है किसी को आता आप। वो आपको खुद को तो मिल जाएगा क्योंकि उस गरीब आदमी की ले जाने की हिम्मत भी तो बड़ी भी होती तो उसको तो जमी तो नहीं, नहीं।, तो तो नहीं जाएगा आपसे आप, आप देती तो भी घबरा के नहीं मर जाएगा ले जा नहीं सकता दस पचास रुपए आपसे लोग तो मैंने उनसे कहा एक प्रयोग करे क्या मैंने कहा कि अब जो आदमी आये आपके पास तो सात दिन का कर प्रयोग करें तो वो आपसे 25 मांगे आप उसको 50 और देखिए क्या हुआ कितना हर्जा हो जाए सात दिन, दिन।, दिन। मेरे पास आए मुझसे पहले चकित होगा की जैसा मैं झंझट में पड़ जाता तो वैसा वो आदमी झुंझट में पड़ गया पच्चीस मांगे बहुत हिम्मत कर जो तो मैंने उसको पचास दे दी मैंने कहा ले जा और जब जरूरत हो तो आ जाना। तो वो एकदम मुस्कुरा पड़ गया उसने था, नहीं, आप क्या और में कर पाया जो उसने क्या मुझे चीत किया तकलीफ थी वो ये थी पच्चीस में से झटक मिलेगी आप तो मैंने पचास दिए तो वो तकलीफ तो गई वो तकलीफ तो रही नहीं और वो कहने लगे इतना खैसा पीछे आदमी की परेशानी देख के क्योंकि मुस्किल में पड़ गया उसने दरवाजे पर सोया उस रात कि मैं कभी नहीं था। और मुझे बार बार हसी आई इस बात पे कि और तब उन्होंने कहा जब कोई मुझसे पच्चीस मांगने आता है और किसी तरह दस पांच मुझको देता हूँ या नहीं देता हूँ या पच्चीस देता हूँ तो जिस तरह की संतोष के लिए वो सोता होगा और मैं ऐसा असंतुष्ट रह जाता हूँ आज हालत उल्टी हो गई आज वो आदमी रात भर सो नहीं पाया तो बार बार ख्याल आया कि मान लो क्या ठीक है मैंने पचास दे कैसे दिए तो मैंने उनसे कहा कि अब वाद में दोबारा तो आप मुझे बताना कि छह महीने होगा और उनका अभी में दोबारा नहीं आया दोबारा नहीं आया हम जो हम जो मेरा कहना यह है कि हम प्रयोग ही नहीं करते जीवन में और मैं भी कहता हूं कि प्रयोग से हम डरते हैं और डरने का क्या है हमारे पास खो क्या जाएगा सबसे सब बड़ी कठिनाई की पता हम यही पक्का पता लगा नहीं की खोने को क्या है हमारे पास जो खो जाएगा और ऐसा क्या है जिसको हम बचा के बचा लेंगे अखिले कुछ बचने वाला नहीं है तो सिर्फ मा बचाने की कोशिश में लगे यानी मैं ये पूछता हूँ पूरा गया है सारा गाँव डूब रहा है और कुछ लोग अपने घर का सामान अपने सिर पर लिए हुए उस पूर में तैरे चले जा रहे वो कहते हैं कुछ बचा लेंगे मैं उधर दोनों कुछ सामान चला जा रहा हूँ तैरता हुआ तो वो मुझसे तो कहते हैं तुम नूर हो तुम बिल्कुल पागल हो और कुछ बचा लो पूर आ गया और मैं उनसे कहता हूँ कि अब सागर में पोष सुनिश्चित हो गया है पूरी पूर जमीन पानी से डूबी है तो तुम नह को तबूत हो जा रहा है देर और कम से कम मैं तो अंकुणों का मजा ले रहा हूँ तुम वो मजा भी नहीं ले पा रहा जबकि ये पक्का है कि ये सागर पागल गिरी जानी है और तुम तुम्हारा सामान दो जाने हैं तो कौन पागल था तय करना जरा ले मुश्किल लेकिन चूंकि अधिक लोग अपना अपना सामान बचाए हुए इसलिए मैं पागल लगूंगा इसलिए मई पागल लगूंगा जहाँ जिंदगी मौत में ही समाप्त हो जानी है जिंदगी कोई आदमी या कर तो अच्छा है करते-करते कोई हर्जा नहीं है कोई तो हर्जा तो। नहीं है समाज के साथ जिले में ना, ना, ना। ये हमारा ख्याल लगता है हमारा दे दे वो हमारे को तकलीफ हम हम कभी समझ नहीं पाते हैं, हम हमारी जो सारी तकलीफ है वो ये है हमारी सारी तकलीफ है वो ये है हम ये कभी सोच ही नहीं पाते जब वो एक पैसा बिना लिए हुए जमीन पर आते हैं तो जो भी हम दे रहे हैं ले रहे हैं और जब बिना एक पैसा लिए विदा होना पड़ता है तो जो भी हम ले रहे हैं दे रहे हैं वो ज्यादा मूल्य का नहीं उस खेल में किसने धोखा दिया है किसने ज्यादा पैसे बना लिए किसने नोट इकट्ठे कर लिए और किसके पास कम पड़ गए हैं ये जहाँ तक खेल के भीतर देखने का संबंध बड़ा नहीं लेकिन ही नहीं खेल के ऊपर से देखने का संबंध बड़े हक नहीं हो और क्योंकि हम खेल के भीतर ही खड़े होते हैं इसकी सार्थकता देखने की कोशिश करते है इसलिए तकलीफ हो जाए यही कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं और वो यहां से गैन को वहां फेंक रहे हैं और वहां से गैन को यहाँ फेंक और वो भारी गंभीर और जान दाव पे लगाए हुए और भीड़ बिल्कुल उत्सुक खड़ी है की अगर एक आर गया तो गोली चल जाए कि लकड़ी चल जाए कि हत्या हो जाए कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता इतनी गंभीरता तो है और अगर और, और खेल के भीतर जो भी सामने छोड़ है वो इतना ही गंभीर है वो इतना और एक आदमी खेल के बड़े बाहर खड़े होकर देखे तो बहुत है की गेंद को तो इस तरफ से उस तरफ फेंक लो उस तरफ से उस तरफ फेंक लो इसमें ये लोग इतना रस क्यों ले रहे खेल के बाहर खेल के भीतर तो बड़ा अर्थपूर्ण है हार है और जीत और हार और जीत इस है की गेंद इस तरफ गई तो उस तरफ गई इस सब पर हार जीत निर्भर हुई लेकिन खेल के बाहर को गरीबों को खड़े हो होकर देखे तो उसे सच में ऐसा कि बड़ा पागलपन पर मा, मा, मा, मा, मालूम हो रहा है बहुत पागल मालूम हो रहा है नहीं लेकिन वो भी गेंद को नहीं सौक रहे गेंद के साथ अहंकार चल रहा है गेंद तो सिर्फ बहाना है और निमित्त बाहर से तो उतनी दिख रहा है कि गेंद उधर उधर जा रही है लेकिन गेंद के साथ अहंकार जोड़ा हुआ है गेंद सिर्फ निमित्त घोषणा करेगी गेम इस बात की कि किसका अहंकार जीता और किसका हार लेकिन अगर अहंकार की गेम के भी बहार खड़े होकर को कोई देखेगी समझ लो कि मैं हार गया और तुम जीत गए फिर क्या है तो चीजें बहुत एबसर्ड मालूम पड़ेंगी कि बड़ी अब चीजें है मामला ऐसा है मैं लाउट से तो निरंतर तो करता हूँ ना वो कहता कि आदमी मुझे हराने आया तो जल्दी से लेट गया चित्त में इनका हो जाऊ ना आदमी तो खड़ा ही था उनका मैं सिप हो जाऊ मेरी छाती जा। से बैठ जाओ। जरा परेशान हो गया है उनके जल्दी से बैठ जाओ और जीत लो का मजा ले लो ताकि मैं अपने काम में लग जाऊं। अगर वह आदमी नाव के ऊपर बैठ गया है तो मोर मालूम पड़ा होगा पागल कौन था सवाल ये है इसमें पागल कौन था हो सकता है उसमें बाहर जाके लोगों को और कुछ नहीं, अभी चित करके आ रहा लेकिन पागल कौन था और अगर कोई आखिरी हिसाब है इस दुनिया में तो उस दिन नाउस को हंसता देखा जाएगा और वो आदमी रोता हुआ देखा जाएगा जो कि उस आखिरी हिसाब में पता चलेगा किस आदमी ने बड़ा पागल क्यों किया और ये आदमी अद्भुत समझ का आदमी ये कह रहा है कि जल्दी से करोगे देर लगेगी मैं तुम कोशिश करोगे मैं रोकूंगा बहुत देर भाव हो जाएगी और समय खराब होगा मेरा काम भी अटकेगा तो मैं तुम मैं जल्दी से लेटा जाता हूँ तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और तुम खबर कर देना की चित्त करके आगे लेकिन तब उस आदमी को मजा भी नहीं आ रहा क्योंकि ये आदमी खुद चित्त हुआ जा रहा चित्त करने में मजा था उसको करने में मजा था कि कर दिया ना वो तो करने में मजा था ऊपर बैठ जाने का मजा था उसने बिठा लिया तो सब बेमानी हो गया मैं जो कह रहा हूँ निश्चित ही में जो बात कह रहा हूँ वो अंततः बिल्कुल ही पागलपन की है इस दुनिया में जिसको की पागलों ने बनाया और उनका जो खेल है उसके नियम में उसमें बिल्कुल पागलपन की बात है। अभी मैं एक कहानी पढ़ता था पीछे कभी कहा भी एक, एक पागल आदमी एक सड़क के किनारे बैठा हुआ है ढंडी बांध रखी है और धागा बांध रखा है मछलियां पकड़ रहा सड़क पे बैठा हो कोई पानी वानी नहीं तो जो भी बस्तु निकलता है तो वो उसको समझता है पागल जो तो क्या कर रहा है तो वो कहता वाद में है मछलियां पकड़ी उठता है वो कहता है कितनी पकड़िया तो वो कहता है तुम भी बड़े पागल अरे कहीं सड़क पे मछली में पकड़ी जाए यही <laughs> <laughs> काम कर रहा है सुबह सुबह से काम कर रहा है और सांझ को वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ समझदार आदमी निकलता है जो कुछ न पूछ एक आदमी नहीं निकलता जो भी निकलता वो पूछ क्या कर रहे हो वो कहता मछलियां कितनी पकड़े अब तक क्योंकि वो आदमी इसको पागल फिद करने की कोशिश वो कहते हैं बड़े पागल होते हैं इस सारा पकड़ जाता और तब वो आदमी वो डाक होकर चला जाता है जो भी आम के भीतर नियम और खेल के बाहर खड़े होने की क्षमता है मैं धार्मिक कहता जो खेल के बार खेल के को देख लेता है एक से भी ख्याल में आ जाए खेल के बाहर के बाद तो आप दूसरे आदमी हो हाँ गए फिर खेलिए ना खेलिए वो सब अलग मामला उससे कोई मतलब नहीं बिल्कुल दूसरे आदमी हो गए <laughs> कठनौई से आपको मालूम हो रही हूँ इसलिए मालूम हो रही है कि आपके मन का एक हिस्सा ये बात समझ लेता है कि ठीक है और आपके मन का दूसरा हिस्सा अभी भी ठीक होने जा रहा है तो खेल के मुँह ठीक है लेकिन इधर में इधर सोचता हूँ जो कभी को भी कोई हूलो प्रतिदिन इतना आनंद का अनुभव होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं तो कोई हिसाब नहीं तो कोई हिसाब नहीं ले क्या जाओगे मैं हुआ खंडवा में आया खूब तो हो गए तो छोटी ट्रेन इंदौर जाती उसमें मैं बैठा वो कुछ घंटे से छूटे एक आदमी आया अकेले था मैं तो उसने आके खिड़की के पास आके कहा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ तो मैंने कहा कि तुम तकलीफ मत सुनाओ तुम तो ये बोलो मैं करके आ सकता हूँ उसने मुझे गौर से देखा तो क्योंकि तकलीफ जरूरी बात तभी वो आपको झंझट में डाल देता है वो बता रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है और फिर आप उसको मना नहीं कर सकते हम चार आने न देंगे जब आप उसकी कहानी सुन लेते है आप फंस जाते तो भीतर तो भी तो भी आ जाते तो उससे आप उसकी पूरी कहानी सुन लेते हैं, वो बताता है की मेरी पत्नी बीमार है और बच्चा भूखा मर रहा है और मैं बड़ी मुसीबतें पड़ा हुआ तो या तो आप ये कहिए कि सब झूठ है जो की दुखी आदमी से कहना अत्यंत कठोर मालूम पड़ता है और या फिर आप अगर मान लेते हैं ऐसा है तो फिर उसको कुछ देना जरूरी हो जाए मैंने मैं सुना तुम तकलीफ न सुना सकता हूँ जब गौर से देख उसने जब मैं तो तकलीफ भी सुनाता हूँ तब भी मुश्किल से कुछ करता है आप बड़ी तकलीफ बोलो कर कह सकता हूँ उसने बड़ी हिम्मत करके कहा मुझे एक रुपया देने कहा तुम्हारी हिम्मत बहुत कमजोर इतनी सी तकलीफ है जो एक रुपए से पूरी हो जाएगी ना तकलीफ तो बहुत बड़ी तो बहुत बड़ी तुम, तुम एक रुपये क्यों मांगते तुम ठीक से मान लो तो सो मुझे देखा शायद मजाक कर रहा हूँ मजाक की होगी ये एक रुपया बहुत था बाद में एक दिखा रिया और क्या मन सकता था बहुत उसने हिम्मत आखिरी कर ली थी एक का भी पक्का भरोसा तो नहीं था उसे रुपया का तब दो आने मुक सकते हैं इसकी संभावना रही होगी उसने बहुत ही हिम्मत की साहब नहीं मानते हो तो दो रुपया दे दो तो तो नहीं मानते दो रूपया तो दे दिया वो तो कुछ बड़ी बेचैनी में चला गया वापस तो आया कोर्ट उतारा है टोपी रखा ऐसी बात नहीं है तो आ गया कोर्ट टोपी बदल के आ गया रखा होगा आकर उसने कहा मैं बड़ी तकलीफ मैंने कहा तकलीफ की बात हो तुम तो ये बताओ कि मैं कर क्या सकता हूँ तुम्हारे लिए तब तो उसने मुझे होकर देखा कि मैं मैं निपट पागल की आदमी आदमी है कैसा मतलब अब बीस से दो रूपए ले गए तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकता हूँ तो उसने कहा आप मुझे पांच रुपए दे देत तो बढ़ाके आया है तो उसे पांच रूपये दे दीजिए अब उसकी बड़ी मुसीबत हो गई अब मुसीबत ये हो गई की ठीक भी, भी नहीं हो और जाना भी उसे बड़ा होने लगे लेकिन वो फिर आया पकड़ रख के आ गया तो उसने कि मैं, मेरी मैं की टिकट को तुम टिकट उनकी बात ही मत करो और उसने कहा की मुझे जान लो उससे मुझे कोई मतलब नहीं तो मुझे बताओ मैं तुम्हें लिख कर क्या सकता तो उसने कहा की आप आदमी होगी क्या हो आप तो नहीं आप मुझे तो पहचान नहीं मैंने कहा मैं तो इस परेशानी में पड़ा था कि मालूम होता तुम तो मुझे पहचान नहीं पा रहे बार बार दूसरा आदमी समझ के आ <laughs>. मैं रहा है मैंने यार मैं यही तो सोच रहा हूँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आदमी मालूम होता है भूल जाता है और बार बार मेरे पास आ जाता है तो मैं मैं फिर भी पढ़ा लिख किया था उसने तो कहा कुछ मुझे नहीं करवाना है मुझे कुछ भी नहीं करवाना कुछ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन उस आदमी ने कहा की अब मैं कि किसी को धोखा नहीं दे सकूंगा सकूँ तो तो मैं खुद ही धोखा खा गया और बुरा आदमी को धोखा नहीं दे सकूंगा मैं खुद ही धोखा हमारे क्या बनता उदरता क्या वो आदमी सात रुपये ले गया क्या बन बिगड़ गया और मेरे पास में तो दुनिया में क्या भला हुआ जा रहा था और उसके पास में तो क्या बुरा हुआ जा रहा है तो क्या रहा है, अब तो है ना तो बना तो तो है। हाँ, तो वो जो वो जो तकलीफ है ना वो जो तकलीफ है जिंदगी ही तुम्हें बुद्धि बनाई तुम्हें ख्याल में नहीं जन्म मिल जाता कोई तुमसे पूछता नहीं मौत आ जाती कोई तुमसे पूछता नहीं जिंदगी ही बुद्धू बना रही बना रहा तो भगवान ही बुद्धू बना रहा जहाँ कुछ भी पता नहीं वहाँ बुद्धिमान है अब इसमें और अगर एक आध आदमी भी थोड़ा बहुत सहायता बता रहा इसमें हर्ष क्या है यहाँ जहाँ हमें कुछ भी पता नहीं है वहाँ बुद्धिमान होने की बात ही पागलपन तुम्हारे पेट में खाना कौन बचा रहा है कौन कौन बना रहा है क्यों बना रहा है किस बना रहा है कुछ भी पता नहीं किस लिए आकाश है किस लिए चांद तारे हैं किस लिए जमीन है किस लिए नदियां बहती हैं, फिर बादल बनती हैं, है तो तो कुछ भी तो पता नहीं जहाँ कुछ भी पता नहीं होगा आदमी हुआ मुझे थोड़ा धोखा दे गया और तो दो रुपये तो इसको भी मैं क्यों परेशानी का कारण बना लू मुझे बुद्धू तो मैं तो तो हूँ कुछ भी तो पता नहीं है बुद्धिमान है कहा नहीं लेकिन असल कारण यह है कि छोटी छोटी चीजों में बुद्धिमान होकर ये ख्याल पैदा कर चाहते है कि नहीं बुद्धिमान हम और ये बड़े सवाल ये चरण तक से घूरे खड़े जिनका कोई उत्तर नहीं है उनकी तक नहीं उठाते छोटे मोटे खेल के भीतर उत्तर बना लेते समझ लेते हम बुद्धिमान हैं। असल में चूंकि हम बुद्धू हैं इसलिए बुद्धू होने की बात खुल न जाए सन 24 घंटे डरे जाए है बात वो है क्योंकि अज्ञानी हम है वो असलियत है इसलिए कोई उसको जरा सा भी उकसा देता है उखाड़ देता है हम फिर परेशान हो जाते हैं टूट पड़ते हैं है। हालांकि वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ कर रहा है कि आपका कपड़ा उठा के उसकी चमड़ी है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है कोई चमड़ी है क्या कपड़ा वो उठाया और क्या उठाए जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए की जहाँ जीवन का काका भी पता नहीं है वहा क्या क्या मतलब अज्ञान की स्वीकृति नहीं है हमारे मन में कि हम इसलिए कोई अज्ञानी सिद्ध कर दे तो पीड़ा होती लेकिन अज्ञान की स्वीकृति हो जाए तो फिर क्या इधर हम कहेंगे और बताया क्या अज्ञानी है तेरी बड़ी कृपा है तूने हमको सह कर दिया था हम अज्ञानी थे ऐसी और ऐसी स्वीकृति धार्मिक आदमी का जन्म बनते में धार्मिक नहीं बन सकता तो जिए कब तक ऐसे भी कब तक जिएंगे? ऐसे भी कब तक जिएंगे? ना भी बने बार तो भी कब तक जियेगे हम लोग गिन लेंगे गिन लेंगे आप कह सकता है चीज जिसको सब मुर्खने को घुमा देता है वो आदमी बुद्धिमान है या नहीं कौन कौन कह सकते हैं तुम्हारे उनका तुम्हारा कोई सवाल नहीं, नहीं। तुम्हें चोट तो लगती है हम जिसको इतना अच्छा मानते हैं तो मतलब ये आदमी को बुद्धू सिद्ध करता है की वो वो बुरे हैं तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी मुस्लिफ को लेना देना नहीं मैं कहीं आता नहीं उसी जिसको हम कहते हैं इतना अच्छा आदमी है तो आदमी हम जिसको कहते हैं गुरु के योग्येगा वो तो आदमी सुनने योग्य नहीं बिल्कुल है चरण छूने योग्य आदमी कहता है देखने योग्य नहीं तो ये आदमी हमारी बुद्धि पर शक किया जा रहा है, है हमको कह रहा कि है की तुम बुद्धु तुम किसके पास पड़े हुए जो किसी काम करे उसके पास तुम जा रहे हो मुझसे कुछ लेना जिले नहीं मुझे नीच में फंसा मत लेना तुम्हारी लड़ाई आपकी है उसको मुझसे कोई संबंध नहीं मगर तुम्हें तकलीफ हो जाती और तुम सिद्ध करने में लग जाओगे और उस सिद्ध करने में जैसे वो मुझे बड़ी बड़ी गालियां देगा कैसी बड़ी बड़ी तुम प्रशंसा करो वो प्रशंसा भी तुम इजाद करोगी क्योंकि जिसको तुमने पूजा है उसी प्रशंसा तुम्हें ईजाद करनी पड़े सब भगवान भक्त बनाते हैं क्योंकि भक्त को बिना भगवान बनाया बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी उसको सिद्ध करना पड़ता है हमारा गुरु बिल्कुल भगवान महात्मा परम महात्मा है ये है वो है उसको बिचारों को सिद्ध करना पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं है तो मेरे जो पैर छुए थे वो सब उसका क्या होगा उसके लिए रेशनलाइज करना पड़ता है और जितना को करना है उसको पता नहीं कि जितना वो जोर से भगवान सिद्ध करेगा उतना जिसको कि भगवान उसे नहीं मानना है वो उतनी भूना खोज के नहीं आएगा और तुमने जो भगवान खड़ा किया है उसमें भूलो बहुत जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि वो भगवान तुम्हारा खड़ा किया हुआ है उसमें भूलो बहुत मिल जाएंगे तुमने तो कह दिया कि हमारे भगवान को पसीने नहीं निकलता अब गर्मी पड़ेगी और पसीना निकलेगा तो वो जो वो देख के चला जाएगा वो कहेगा भगवान ने पसीना निकलते देखा है बस खत्म हो गया मान और तुमने इसलिए कहा था कि भगवान की, तो की दे से पसीना निकलता। तो पसीना निकलता महादेव की दे से पसीना नहीं निकलता जितनी धूप पड़े पसीना नहीं निकलता क्योंकि साधन थोड़ी पसीना है निकला हमारा सोचना कि भूल होगी नहीं हमारे अहंकार की अपेक्षा है भूल होगी स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि भूल न हो वो स्वीकृति कहा नहीं प्रत्यक्ष तागत लगाएंगे ये भूलना हो जाए फिर सरेंडर कैसे हो सरेंडर तो वो ही कर सकता है जो कहता है हमें पता ही नहीं क्या भूले और क्या ठीक है हमें पता ही नहीं है कुछ उन्हें कहता है हमें ये पैर प्यारे लगे तो हमने सिर रख दिया अब पता नहीं ये है या नहीं ये हमें कुछ पता नहीं हमको लगे प्यार और तुमको प्यारे नहीं लगे बात खत्म हो गई तुमको ऐसा लगा मार मार दिया तुमने ये तुम्हारा लगना था ये हमारा लगना था और हमें कुछ पता नहीं कि तुम ठीक ठीक होगे हम है हमें इसका पक्का पता होता तब तो कुछ निर्णय हो जाता वो निर्णय नहीं हो पाता ईसाई मानते हैं कि जीसस भगवान का बेटा यहूदी मानते हैं लंपट आवारा है, इसको के कोई नहीं, को। लेकिन यह ईसाई की मान्यता है और वो यहूदी की मान्यता है और जीसस का कोई पता नहीं कि वो कौन है कोई पता नहीं उसको उसका पता वो भी नहीं सकता है तो कोई पता नहीं ऐसा एनी मेरा कहना यह है कि हम अपने अज्ञान को अगर स्वीकार करते हैं हम भूल करने को तो स्वीकार करेंगे। तो ही इसमें कोई कठिनाई ही नहीं भूल हमसे हो ही सकती है। और जो आदमी भूल को स्वीकार ही कर लेता है कि हो ही सकती है वो झगड़े में नहीं पड़ता वो कहता हो गई होगी हो सकता है और तब एक सरलता आनी शुरू होती है और वो सरलता द्वंदनी पैदा करती है सदस पैदा नहीं करते और निर्द्वंद चित्त हुए दिन कोई शांति नहीं दिखे दिखे। काम देंद। <laughs> पूछता हूँ कि अभी दिक्कत नहीं हो रही है नहीं तो फिर सवाल ये है कि अगर अभी न हो रही होती अगर अभी न हो रही होती दिक्कत बिल्कुल ना हो रही होती तब तो सवाल ही ना था दिक्कत हो रही और वो दूसरा प्रयोग तो कभी किया नहीं जिनने किया है वो तो कहते नहीं होते मैं कहता हूँ कि नहीं हुई तो तो है मतलब नहीं समझे आप मैं, मैं जो कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो उसमें दिक्कत हो रही है नहीं हो रही तो सवाल ही नहीं उठता बात ही खत्म हो गई फिर तुम उससे पूछने का कोई तरफ नहीं है हाँ नहीं है बात दिक्कत तो हो रही है और मैं जो कहता हूं कि ये भी एक जीने का दम वो आप कहते हो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी और उसका आपको कोई पता नहीं क्योंकि आप जिये नहीं और मैं तो कहता हूँ कि उसमें कभी दिक्कत नहीं हो मैं नौकरी पे था जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने घर खबर की कि वो नौकरी छोड़ आया हूं तो लोग बड़े परेशान हो रहे हो तुम क्या करते हो सड़क खड़े हो जाओ नौकरी पे तो तब भी सड़क नहीं खड़ा तुम तो भूखे मर जाओगे मरना होता ही है और मैंने पता चलता होगा कि भूखे मरे की खा के मर ही जाऊंगा ऐसे कोई चिंता की बात नहीं ठीक है मतलब वो तो छोड़ दी है मैंने कहा उपाय ही नहीं वो तो बड़ी चिंतित हुए बड़े परेशान हुए तो क्या इंतजाम करे क्या इंतजाम करे मैंने कहा तुम अपना इंतजाम करो वही ठीक नहीं, मेरी तुम कैसे फिक्र करते अब मैं गारंट ग्राउंड में जी के देखना चाहता हूं हमें इतना ही हैरान हुआ कि जब तक नौकरी तो था और व्यवस्था का रहा था तब हजार चीजें थी जो व्यवस्था नहीं हो सकती थी और जब से वो मैंने छोड़ दिया तो मेरी व्यवस्था भी छोड़ दी इसलिए जो हो जाता है वो मेरी व्यवस्था है जो नहीं होता उसको मुझे सवाल ही नहीं नहीं अभी कोई मुझसे एक बहन मिली और उसने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी है आप वो तो नहीं होंगे पूछो उसने कहा की कई दफा मुझे ऐसा लगता है कि कई जरूरतें पूरी ना हो पाती हूँ तो मैं कुछ कर सकू मेरी जो जरूरत पूरी हो जाती है तभी मैं समझ पाता हूँ कि जरूरत थी जब मेरे पास पूरा करने तो उपाय नहीं है तो जब जरूरत पता कटेगा ये जरूरत थी इस कमरे में ये कुर्सी भी होनी चाहिए थी जब कुर्सी आ जाती तभी मुझे पता चलता और जब नहीं आती तब महसूस तो गैर कुर्सी के कमरे में जीता हूँ कुर्सी आ जाती तो कुर्सी वाले कमरे में जीता हूँ कमरा है तो कमरे में जी लूंगा कमरा नहीं तो बाहर जीलूंगा मेरा कहना ये है और इस ये जो ये जो एक दफा ख्याल आ जाए ना तो कठिनाई सिर्फ इसमें ही नहीं है सिर्फ कठिनाई इसमें ही नहीं है की कठिनाई सब और बराबर किसी भी दिन दुनिया को अगर अच्छा बनना है और अच्छे आनंद से जीना है तो कुछ ऐसे जीना पड़ेगा वो तेरे किताब देखे एक, तो एक बहुत अज्ञे थे वो किताब वो आपके पास है उसको चाहिए वो उकवाण का प्रयोग बड़ा मीनिंगफुल ठीक सन्यासी को जैसा होना चाहिए वैसा है अगर एक आदमी ने जो उकवाणी है तो वो सब छोड़ दिया है वो पैसा वैसा ही नहीं, नहीं रखता वो कुछ नहीं रखता वो सड़क पर चला जाता है और आपके जूते में गंदगी है तो वो कहता है रुकी जा मैं आपका जूता साफ कर दू और पैसे नहीं लेता हूँ पैसे नहीं लेता हूँ जूता गंदा है तो मैं साफ कर दू और मैं फिर सकती हूँ और मेरे कोई काम नहीं अगर आप नाराज हो गया जूता साफ कर देता तो आपका जूता साफ कर देता अब आप बड़ी बेचनी पड़ जाते हैं आप उससे कहते हैं चलो चार दो दिन तो मैं चार ले चुका हूँ तो दो जूते और साफ कर चुका हूँ पंद्रह मिनट हो तो रही क्या करूँगे तो कुछ करने की बात नहीं है कभी जूता गंदा हो तो मैं इधर उपलब्ध होता हूँ मैं जूता साफ कर देता हूँ गमर जी तो साफ करता रहता है किसी घर के सामने कचरा साफ कर देता है कहीं थक जाता तो किसी से पूछ लेते हैं ले जाऊ रात सो नहीं यहाँ कोई उसे खाने के लिए बुला कर ले जाता है कोई उसके लिए कपड़े दे देता है ना वो कपड़े इकट्ठा करता ना वो खाने इकट्ठा करता और आज जापान में ऐसी ईक कम्युनिटी कई है हर गाँव में दस तो लोग जो इकोमी जो यही काम करते है उनको आप खबर कराते है हमारे घर बारात आने वाली तो कहते हैं हम आ जाएंगे हम बड़े फोक तक कोई काम नहीं वो काम करते हैं कहते कहते खाना तो खा तो कहते, आपकी हम बिल्कुल निकम में आदमी उसमें बड़े से बड़े गर्व के लड़के भी जाके प्रयोग किए हैरान रह गए इनकी जिंदगी तब भी चलती और जिंदगी एक और अनूठी ड्रम से चलती जिसका कोई कोई कल कैलकुलेशन नहीं है कुछ पता नहीं कि कल सुबह क्या करने पड़ेगा जो बन सकेगा वो आदमी कर देगा कठिनाई नहीं है कठिनाई नहीं है मगर हमें चूँकि ख्याल नहीं है वो भी हो सकता है ये सब उसने क्यूँ किया मुझे समझाने के लिए करते वो तो ऐसे उसका था ले गया भी आप हम सब बोलते हैं तो, आप ऐसी गलती करते हैं हैं आप ऐसी कर लेता है उसको अपने उत्तर भी काम धंधा करने के लिए बता दिया जाए तो उल्टा काम भी आ जाएगा उल्टा काम भी बता दे सकता है कुछ काम करता है ऐसा कपड़ा दोग तो तो तो किसी को उठा हाँ मैम ये जो बात है ना ये जो बात है ये जो बात है ना कोई अगर उससे बोल देता है कि, कि किसी की औरत उठा लाओ कोई अगर उससे बोलता है कि जाकर फलंग घर में चोरी कर लाओ तो एक आने का जो तो मतलब वो ये नहीं कहना है कि आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा वो ये कह रहा है कि मैं फुर्सत में हूँ और ये काम कर सकता हूँ अगर आप करवा लेते हैं तो धन्यवाद वो आपका कोई नौकर नहीं है तो क्योंकि आप कुछ तो कोई मालिकेट करी ही नहीं सकते वो आपसे कुछ लेता नहीं तो हाँ मुझसे आप चोरी करवा सकते हो आप कहते हैं दस हजार आप चोरी कराओ लेकिन मैं कहता हूँ मैं कुछ लेता ही लोग हूँ आप मुझसे चोरी कैसे करवा सकते जो कुछ ले सकता है उससे चोरी करवा सकते ये हो सकता है की चोर के दाम कम ज्यादा हो सकते कि पुलिस वाला है तो उसका पांच रुपए दाम उससे चोरी करवा लो राष्ट्रपति तो उसका पांच लाख दाम बस दाम का फर्क है तो दाम बढ़ाते जाओ और आप पाओगे क्योंकि वो जगह आदमी जाए ये आदमी भी चोरी कर सकता है लेकिन एक और आप चोरी करवाही नहीं सकते ही कहता आपसे मुझे कुछ लेना ही नहीं है मेरी मोर जैसे आपका जूता साफ कर दिया धन्यवाद मैं देता हूँ आपको क्योंकि आपने बड़ी कृपा की कि आप दो क्षण रुके हो मुझे निकमे आदमी को थोड़ा सा काम दे दी और मुझे बड़ा आनंद आया जूता अच्छा साफ हो गया ना अब आप जाइए वो आपका मालिक है वो आपका नौकर नहीं है मेरी आप भाई ना वो आपका नौकर होता तब तो आप उससे कुछ करवा तो वो तो कुछ पे नौकर लो उससे आप ये भी नहीं कह सकते कि कल तुम उस गाँव में रोकना कोई उसको रोक सकता है अगर आप सांझे आपको घर में ईट आकर रख गया है मकान में नौकरी कर गया है दिन भर आके ईटे जमा गया है मेहनत कर गया तो आप भी नहीं दे सकती कल भी आ जाना तू तो कहेगा कि कल की कल देखी जाएगी कल उधर निकम्मा रहा बेकाम रहा और मौज आई तो आ जाऊंगा पर तो आप अभी मैं जन्म घर था तो वहाँ एक सन्यासी मेरे पास आया अद्भुत आदमी है वो मुझसे बहुत दूर से कोई सौ मिन पैदल चल के आया उनके तो पास कुछ पैसे वैसे नहीं थे वो सौ मिन चल के आया तो उसने आके मुझे कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्या मुश्किल सुनो मैं बड़े आनंद में था और आनंद ये था कि मैं भी मांग लेता था लेता था कि हो, तो ले। तो इस तो मौज होता था सूक्ष्म लेता नहीं था गाँव में भीत मांग लेता था तो सारा गांव मुझे भी देता था जिससे घर भी जाता क्योंकि तो सब लोग मास्टर जी कहते थे वो मास्टर जी आ गए और भीत मांग लेता जिम्मेदार है उसने मुस्तफा कहा तुम बूढ़े हो गए तुम कहा जाओ तो को पढ़ाना और यहीं रहने लोगों तुम रह उसके घर रह गए बच्चों को पढ़ाता फिर वो कहने लगा की जाके फलाना काम कराओ तुम वो काम भी कर देता फिर एक दिन उसको झगड़ा फसाद हो गया और उसने मुस्ते अदालत निकल कर जबाई तो मैंने कहा वो मैं नहीं दूंगा तो उसने कहा की तुम नमक कहा तू बड़ा पागल मैंने कहा मैंने तो, मैं मैं तो उससे कभी कुछ लिया नहीं तेरे सब काम करता रहा और उससे गवाही चाहिए ऐसा मामला नहीं है पक्ष में गवाही दे तो उसने कहा कि तुमने मखा तू बड़ा पागल आदमी मतलब मैंने मखा रामू क्योंकि मैंने तेरे से कभी कुछ लिया नहीं भूल हो गई की मैं स्थायी रूप से तेरी रोटी खाता रहा अलग तेरी रोटी से मैंने बहुत ज्यादा काम कर दी इससे मुझसे गलती हो गई तो मैं जाता हूं और मैं जैसा अलग घर में रोज मांग लेता था अलग घर में रोज सो जाता था तो जो झाड़ के नीचे सो जाता था वैसे सो जाऊंगा तो वो मुझसे पूछने आया था कि मैं वहीं से चला आ रहा हूं अब आपका क्या ख्याल है मैंने सुनना है अनुभव हुआ है इन दोनों हाल तो तुझे क्या लगा उसने कहा के धीरे तो तो धीरे हो गया वो कि ये सब करेगा बच्चों को भी पढ़ाएगा वो पानी भी ले आओ वो उसने धीरे धीरे उसको नौकर मान लिया क्योंकि उसको खाना देता और रहने देती मैंने उससे कहा बिल्कुल तो उसको छोड़ाना था और उस छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि तो ये सवाल नहीं है वो कोई मौका नहीं है आपका और ऐसी जिंदगी भी संभव है और सन्यासी का मतलब ही यह था सन्यासी वा को मतलब ना था सन्यासी का मतलब यह तो था वो ऐसी जिंदगी जिया जो उससे बनता है वो कर देता है आपको अच्छा लगता है आप दो रोटी खिलाओ जिसके बाद खत्म हो जाए वो असल में सन्यासी का मतलब है आ, नो एस्टेब्लिशमेंट का जो दिमाग है वो एस्टेब्लिश नहीं करता कल के नहीं करता जी लेता और कुछ आश्चर्य तो नहीं है कि पूरा गांव इस ढंग से जिए क्यों ना जी सके अभी भी हम क्या कर रहे हैं समझ लो कि गाँव में जिसमें पांच सौ आदमी मैं आपके जूते साफ करता हूं तो आप मुझे चारा नहीं देते कोई मेरा कपड़ा धोता है तो मैं उसको चारा नहीं देता हम तो कर क्या रहे हैं अभी भी क्या कर रहे हैं तो अभी भी हम यही तो कर रहे हैं ना। मगर बहुत चक्कर से ये होता है कुछ हो सकता है गाँव में पांच सौ आदमी हैं। उनको मेहनत को चाहिए खाने को भी चाहिए वो जाएं खेत में भी काम कराता है कोई बाजार में काम कराता है कोई ये काम कराता है कोई वो काम कराता है और इस सब से काम से संपत्ति तो पैदा होती है तो इधर में एक दृष्टि और निरंतर बनती जाती है जैसे मैं कहता तो हूँ पीरियडिकल संन्यास कि हम सार्वजनिक संन्यास ले कितना ही सुविधा पूर्णी तीन महीने अनएस्टेब्लिश हो जाए और तीन महीने घूम आए जाके छुट्टी लेके घर से तीन महीने जी के देखे उसकी उसकी पिलक और है हाँ, और ऐसे में सोचता हूँ हाँ करीब करीब लेकिन और मन है और दूसरा मुझे ख्याल पकड़ता है कि ऐसी छोटी कम्युनिटीज भी हाँ, जैसे पचास आदमी एक फॉर्म पर रहते हैं गांव पे निकल जाते हैं वो काम करके लौट आते हैं गाँव वाले खाना दे देते दे हैं, कर है वो अपना पूरा कर लेते हैं और वो वो करने की भी बदलती है पचास आदमी तीन महीने के लिए आ गए चले गए हैं पचास दिन से लोग आ गए रहे हैं आश्रम का मतलब ये होना चाहिए वहाँ इसके आनंद के हमें अभी कल्पना नहीं हो सकती ये आनंद क्या हो सकता है यानी ऐसी हालत में जीना जहाँ कल की कोई सुरक्षा का सवाल नहीं है कल जो होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा कल का कुछ पता ही नहीं है हमें ख्याल ही नहीं हो सकता उस जीने का क्या मतलब हो उसकी फ्लॉवरिंग क्या है वो हमें पता नहीं इसलिए जब आप ये कहते थे ना कठिन है तब आपको ख्याल में नहीं संभव नहीं तब आपको ख्याल भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल संभव है और जरा भी कठिन नहीं और उसको छोटे छोटे प्रयोग करके देखना चाहिए उसने उसमें सब बनता भी करता क्या है? मैं अगर आप तीन महीने के लिए चले जाते हैं और करके जाते हमारा पति मत कहा जाते हैं। और तीन महीने ऐसे जी के देखते आप बिल्कुल इतने समृद्ध आदमी होकर लौटेंगे जिसका हिसाब नहीं क्योंकि कुछ अनुभव जो सिर्फ गरीब को ही हो सकते है कुछ अनुभव सिर्फ गरीब को ही हो सकते कुछ अनुभव सिर्फ उसी को हो सकते हैं जो बिल्कुल असुरक्षा में जीता है सुरक्षित को हो नहीं और जिसको फ्रीडम कहते हैं ना स्वतंत्रता जिसको वो वो ऐसा अनुभव को हो सकता है, है और, और तो तो तीन महीने वैसा प्रयोग करते हो तो फिर आप है ना होंगे तो जिंदगी नहीं किया जा सकता चूंकि ये क्यों इतना जोर से न कहता हूँ तो इसलिए जोर से कहता हूँ कि अंधता चूंकि खोने को कुछ भी नहीं है इसलिए खोने का इतना डर क्या और चूंकि तो सभी खो जाएगा इसलिए बचाने का इतना पागलपन तुम क्या अगर कोई बचा के बचा लेता होता तो अभी सोचने की बात है कोई बचा के भी नहीं बचा पाता है खेल के बाहर खड़े होकर देखने की बात है और खेल के भीतर तो ठीक है वो खेल तो भी तो भी तो भी तो के भीतर इसमें कुछ मत करिए, नींद आ जाए तो नींद को स्वीकार कर लीजिए उसको स्वीकार मत करिए उसको स्वीकार कर लीजिए नींद की आध्यात्मिक है जितना जागना आध्यात्मिक है उससे कम आध्यात्मिक नहीं है नींद नींद में कोई पाप नहीं है उतनी आध्यात्मिक है जितनी कि जागना भान की भी इतनी इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं बान की ये तो चिंता बन जाएगी अच्छा हाँ भान में रह जाएगा चिंता हो जाएगी चिंता इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं नींद आए तो नींद तो में चले जाइए आँख खुल जाए और जामर लग जाए तो जागरू में चले जाइए इन दोनों पहलुओं को एक साथ स्वीकार कर लीजिए हाँ नहीं तो नींद ऐसी लड़ेंगे तो वो जो आप जो कह रहे हैं ना स्तब्धता रह जाती है वो नींद से लड़ने की वजह से हो रहा है आप नींद से लड़िए मत ताकि ये दोनों चीजें एक दूसरे में घुस जाए नींद नींद में रह जागना जागने में अगर दोनों एक दूसरे में घुस जाएंगे तो स्तब्धता आ जाएगी जिसमें कुछ समझना नहीं पड़ेगा तो वहाँ जाने के लिए मना करता है मन रुकता है नहीं नहीं। वो सुनूंगी बातें मनमन नहीं है वो संस्कार है किताबों में लिखा है नून काम से फलाना फल नून से ज्यादा आध्यात्मिक क्या हो सकता है <laughs> में लिखा हुआ है, है। तो अज्ञान भी ब्रह्म है ज्ञान भी ब्रह्म है उस ना अज्ञान कौन अलग से आएगा कहाँ से आएगा ब्रह्म ही अज्ञानी भी है बहुत इस तरह स्वीटि को आस्तुकता कहता हूँ मैं नींद है तो नींद है जागना है तो जागना है और भाव रहा तो भाव रहा और न रहा तो न रहा इन दोनों के भाव को जब स्वीकार करेंगे तब जो भान आएगा वो बात ही अलग है उसका आपको पता नहीं तब वो भान नींद में भी बना रहेगा और जागने में भी बना रहेगा लेकिन वो भान आएगा जब टोटल एक्सेप्टेबिलिटी होगी नींद भी स्वीकार है पाप भी स्वीकार है बुराई भी स्वीकार सब स्वीकार जो हो रहा हो रहा वो सब ब्रह्म ही तो कर रहा है <laughs> आप उसमें बाधा कैसे डाल पाएंगे ना डाल पाएंगे यानी हमको कुछ ख्याल होता है कि अगर कहीं ब्रह्म होगा तो चौबीस घंटे जागा हुआ रहेगा सोएगा नहीं अब तक खत्म हो गया हो दिमाग खराब हो जाएगा तो सर ऐसा करेंगे वो भी सो रहा हो वो भी सोए गई सोने की शांत है उसने जब जागोगे तो सोना जीत पड़ेगा जी हाँ आगमे को स्वीकार न करें पूरे को जैसा है तब तो एक भवन आएगा और वो भवन बहुत अलग है वो आपका लाया हुआ नहीं वो आया हुआ है और उसकी कीमत तो है।, तो है वो तो आप लाने की कोशिश में लगते हैं इसलिए पूछते कब आता है, है। वही तो मैं कह रहा हूँ वो तो चिंता मत बनाएंगे जान को क्योंकि तो ध्यान और चिंता का कभी मेल नहीं हो सकता अगर आपने ध्यान को भी चिंता बना लिया तो फिर कभी ध्यान उपलब्ध नहीं होगा वो चिंता ही है ना हम क्यों तब आएगा जबानों को नहीं आना होगा नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूँ दोनों पहलू एक साथ स्वीकृत होने चाहिए तभी आएगा लेकिन नहीं मेरी कठिनाई ना मेरी कठिनाई ये है की ठीक है आ जाएगा आ जाएगा नहीं तो कोई पक्का ठेका तो लिया नहीं की आएगा ही और किससे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा समझ नहीं आया ध्यान तो किसको पकड़ के कहेंगे कि नहीं आया नहीं आया तो नहीं आया आ गया तो आ गया जब इतनी सड़क से आप लेंगे तो आ जाएगा मगर ऐसा कहने में वही डर मौजूद है क्योंकि आपका घर में है आ जाएगा तो फराम कर लेंगे लेकिन आने के लिए ही करेंगे तब तो फिर चिंता पैदा हो जाएगी जो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि आप इसको चिंता मत बनाए टेंशन मत बनाए जब आप कहते हैं ना कि ऐसा दूसरा स लगता तब तो फिर ठीक है ये तरकीब अच्छी रही इससे आ जाएगा। न ये की तरकीब नहीं है न आने की तरकीब नहीं आ सकता है अगर तरकीब न लगाएगा नहीं आएगा और हमारा माइंड इतना चालाक है तो वो हर चीज को तरकीब बनाना चाहता हाँ। है वो कहता चलो फिर यही कर लेंगे हाँ। अगर आप कहते हैं कि इससे आ जाएगा तो यू कर लेंगे तो क्योंकि हमको है ही वो नहीं क्या जरूरत क्या हर्जा है ना आया तो क्या खोया जा रहा है ब्रह्म को कोई कमी नहीं मालूम पड़ता आप अगर ध्यान नहीं जा रहे अगर बूंद सागर में नहीं गिर रही है तो सागर में कौन सी तो तकलीफ है बूंद को भी तकलीफ नहीं है बूंद को भी तकलीफ ये है कि कुछ माकमिलो सिखा रहे हैं कि तुझे सागर होना चाहिए वो तकलीफ है क्या बूंद तू तो सागर होने की बूंद अपने भी काफी और जिस दिन बूंद इतनी अपने में काफी हो जाएगी की संजीव जी के लोग काफी उसी दिन सागर हो जाएगी तो क्या रहा है वो पर्याप्त होने का बोध ही सागर होना है ना अगर बोध बोधे समझ मैं है में जो हूँ सागर हो जाऊ सागर बुद्ध होने को तैयार नहीं तो ना, मैं तो सागर ठीक नो उसी दिन हो चिंता गई दौड़ गयी तनाव गया बुध सागर हो जाएगी nah, nah, हम प्रत्येक चीज को फॉरन विधि बनाते है न एक तकलीफ है विधि में सारा उपद्रव पूछिए ध्यान की गहराई कैसे उतर जाता सर वही तो बीमारी <laughs> <प्रिणी। laughs> तो वो बता रही तो है वही बीमारी वही बीमारी वो कह रही और मैं ये कह रहा हूँ जब हम सब स्वीकार कर लेते हैं तो गहराई में उतर जाते हैं कैसे उतर जा सकते हैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये कंफ्यूजेंस है जब हम सब स्वीकार कर लेते हैं तो उठने में रहने का उपाय नहीं रह जाता आप उतर ही जाएंगे गहरे में करेंगे क्या लेकिन कोई पूछता है कि हमें गहरे में उतरना है जब वो कहता है उतरना है तब वो ये कह रहा है उठने में हमें नहीं रहना बस वो स्वीकार में नहीं है वो आधियों को निषेध कर रहा है आधियों को मान रहा है और मेरे कारण जब पूरा को स्वीकार करो तो, तो गहराई में उतर सकता है इसलिए गहराई में उतरने की आकांक्षा गहराई में नहीं ले जाएगी वो भी उठले में बैठा देगा हाँ जो व्यक्ति कहता है कहीं जाने नहीं है जो है है उठने में है तो हज क्या है उठने की बुराई क्या है यानी मैं ये पूछता हूँ उथले में ऐसी बुराई क्या है और अगर उथला ना तो गहरा होगा कैसे उथला जो गहरे का ही है और अगर गहरा ब्रह्म है तो उठना कोई वो जरा ऊपर वाले ब्रह्म जरा नीचे वाले है और जब हम दोनों को एक सोच स्वीकार कर लेते हैं तब एक गहराई मिलती है जो न उठलाई है नो गहराई कोई बाकी और उसमें कोई शब्द नहीं है कोई शब्द नहीं है